शिवपुराण दृद्ध संहिता पंचम युद्धखंड नारद जी ने कहा पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओत तथा आनंद प्रदान करने वाला है भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बार से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं उन भगवान शंकर का चरित्र देवर्षियों के लिए आनंद प्रदान करने वाला है आप वह सारा चरित विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ उस समय समत, सनत कुमार ने कहा था महाबुद्धिमान व्यास जी विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था वह चरित्र कहता हूँ सुनो मुनीश्वर जब शिवकुमार कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उनके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ उनमें तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था उन तीनों में समान बल था वे जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उद्यत संयमी सत्यवादी दृढ़ चित्त महानवीर और देवों से द्रोह करने वाले थे उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके नेहरू पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या प्रारंभ की वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया तपसुर और असुरों के गुरु महायश्व श्री ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने कहा महादेत्यों मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा द्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ अतः तो बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तब किसलिए किया है संत कुमार जी कहते हैं बुने ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया दत्त बोले देवेश यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सब लिए अवधि हो जाए जगन्नाथ आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें क्योंकि ब्राह्मण यदि पांच ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर अन्यान् भोग सामग्री उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य शिक्षा प्रयोजन है मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ हैं